कि मैं आऊंगा ना तो भी जो प्रार्थना का नियम हमने रखा है उसके मुताबिक चलना ही चाहिए मुझको मुंह तो धोना ही था तो चला गया तो उसमें इतनी देर लगी तो मुझको क्षमा करेंगे अब मैं क्यों गया पानी पर वो तो आपको थोड़ा सा तो इशारा कर दिया था मेरी उम्मीद तो थी अभी भी मैं उम्मीद छोड़कर तो नहीं आया हूँ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 वहाँ तो वो लोग दुखी को शरणार्थी कहते हैं जो जो शरणार्थी है वही तो वो भी दुख में रहे और दुख में ही रहने वाले जब तक अपने घरों पर नहीं गए और इसी तरह से जो मुसलमान यहां से गए हैं मजबूर होकर वो भी दुख में ही रहने वाले हैं इसमें आप कोई सपना रखें तो मैं तो मेरा धर्म का पालन करता तो वहां चला पहले तो अच्छा हुआ कि डॉक्टर गोपी भी आ गए थे और और होम मिनिस्टर हैं सरदार हाँ। स्वर्ण सिंह भी आ गए थे वो मुझको तो पता भी नहीं था कि डॉक्टर गोपीचंद वो आने वाले हैं सरदार जी ने मुझको केला भेजा था कि मेरी कोई लड़का है तो मैं आने को तैयार हूँ तो मैंने कहा कि नहीं आपकी लड़का तो नहीं है मुझको तो मुझको तो मिन्नत ही करना था उसमें क्या मैं उनको तकलीफ दूँ लेकिन हाँ आ जाते हैं तो उनका तो इलाका है वो तो ईस्ट पंजाब में आता है तो उनका तो हक हक से आएंगे तो मैंने देखा कि वो भी आए हैं वैसे देशबंधु ने केला भेजा था कि मैं तो कुछ बीमार सा हूँ ना हूँ तो चलेगा ना तो मैंने कहा जरूर चलेगा लेकिन नहीं आखिर में उनका वहाँ घर पड़ा है तो वो भी आ गए तो सब अच्छा हुआ और पीछे यहाँ जो मौलाना साहेब हमेशा मुझको मिलने आते हैं वो तो आज भी आए थे तो वो लोग तो अच्छी तरह से आ गए तो वहाँ पीछे उन लोगों से बातें की पीछे मैंने वो मुसलमानों से अकेलेपन में बात की लेकिन अकेलेपन में बात करते हुए भी वो दोनों मिनिस्टर तो थे उन्होंने कहा कि हाँ मिनिस्टर तो रहे आखिर में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 और जिल के दिल में सिर्फ सारा जगत प्रेम है विश्व प्रेम है तो तो ईश्वर की भक्ति है वही लोग कह सकते हैं कि हम तो अपने घर में पड़े हैं जो कुछ भी हो घर गिरा तो भी क्या भूकंप आया तो भी क्या दल गया तो भी क्या और कुछ भी लेकिन जो स्वमान है वो मान की हिफाजत करना वो तो अपना काम है तो हम अपना मान को कभी नहीं छोड़ने वाले ऐसा कह दें तो तो आदमी दे सकता है जान को जा, जाने देगा माल को जाने देगा लेकिन अपना मान को नहीं जाने देगा वो तो, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है इस तरह से मैंने उनसे बात की पीछे वहाँ जो जो दुखी लोग हैं सरनाथ बहुत बात हुई ये करते में ही मेरा ख्याल है कि कुछ तीन या साढ़े तीन तो बच गए मैं तो ठीक देर जल्दी से पहुँचा था यहाँ से साढ़े बजे निकला करीब साढ़े साढ़े ग्यारह बजे वहां पहुंच गया तो खासा था तो वहां तो तीन बजे तक तो हमारी बातें चलती रही बात काफी थी पीछे वो दुखी लोग दुख थे उनको तो कहा पीछे डॉक्टर गोपीचंद ने कहा पीछे स्वर्ण सिंह जी खड़े हुए उन्होंने शुरू किया तब गोलमाल शुरू हुआ और लोगों ने पीछे चीखना शुरू कर दिया तो कोई स्वर्ण सिंह जी का अपमान करना चाहते थे इस कारण नहीं लेकिन अब वो गवारा नहीं करते थे कि वो क्या हमको सुना रहे हैं क्या बताएंगे हमको तो इसलिए उनको कुछ गुस्सा आया लोगों को लोग तो काफ़ी ज्यादा में जमा थे मेरा ख्याल है कि वहाँ बीस हजार आदमी होंगे शायद उससे अधिक या तो कम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 मुसलमानों को जाना ही चाहिए क्योंकि मैंने तो ये कहा था ना कि मुसलमानों को जाना जानना वो अच्छा नहीं है उनका घर है उनके घर पे रहने दो उनको मजबूर करने से क्या फायदा और ऐसा ही हम यहाँ करते रहें तो वैसे वहाँ हमारा काम बिगड़ जाएगा और मुश्किल होगा तो ये सब, सब उन लोगों ने शुरू किया लेकिन मेरे तो जब तक वो बेचने थे तब तक बेचने वाला था और स्वर्ण सिंह जी ने भी इरादा कर लिया कि नहीं ऐसे नहीं जाएंगे हाल में वो तो मिनिस्टर है होम मिनिस्टर है बहादुर आदमी है कैसे वो चले जाए तो लोगों को स, बोलने की तो बड़ी चेष्टा की कुछ काम चला नहीं सार लोग तो सीखते रहे सब खड़े हो गए तो पिछले उनके जो जो शरणार्थियों के दुखी के जो प्रमुख है नुमाइंदा उनको किया है वो थे वो उठे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 कि आपका मैं तो नुमाइंदा हूँ मुझको आप सब सुना सकते हैं। लेकिन ऐसे चीखने से क्या फायदा हो सकता है और पीछे मीटिंग को बिगाड़ने से क्या फायदा होता है तो सब आपका ही काम बिगाड़ेंगे और पीछे वो सब उन्होंने सुनाया तो पीछे कुछ शांति हुई वो तो पीछे दूसरे तीसरे भी थे उन्होंने भी बड़ी मेहनत की तो मेहनत से सब शांत हुए बैठ गए तो पीछे स्वर्ण सिंह जी ने भी तो उन्होंने भी पंजाबी में सब बातें की तो पंजाबी मैं बोल नहीं सकता हूं लेकिन काफ़ी समझ लेता हूं तो मैं समझ गया क्या किया उन्होंने कहा मुझको बड़ा अच्छा लगा वहाँ जो मुसलमानों के साथ बैठे थे तब भी उन्होंने कहा था कि दो चीज़ तो हम जरूर करने वाले हैं और कर सकते हैं पाकिस्तान में कुछ भी हो हम कोई बेचाना थोड़ा होने वाले हैं और हम ये आसादी की सल्तनत चलाते हैं और उसमें पीछे ऐसा कोई होने दें कि जो मुस्लिम धरती को भगा दी है उनको वापस हर हालत में हम करेंगे कहीं से भी बात यह है कि हमको कोई भी बता दे उन्होंने कहा दोनों ने कि कोई भी आदमी हमको कह दें कि इस जगह पे चलो क्योंकि तो हमको पता नहीं है कि कहाँ है तो जहाँ होगी वहाँ से उन लड़कियों को तो हमारी बुलाना ही है और दूसरा कि जोन लोगों को मजबूरी से हिंदू बनाया है और सिख तो बनाया है वो सिख नहीं है हिंदू है वो तो मुसलमान है तो हम ऐसी कोई भी भी धर्म परिवर्तन हुआ है उसको हम बाानून नहीं समझेंगे और हम नीति के विरुद्ध समझने वाले हैं इसलिए ऐसे जितने लोग पड़े हैं उनको हम उनकी हिफाजत करेंगे उनको कहेंगे, कि तो आप जैसे मुसलमान थे ऐसे ही मुसलमान होकर यहाँ हिंदुस्तान में रह सकते हैं वो दो तो हम हर हालत में करने वाले पाकिस्तान कुछ करें या न करें बड़ा अच्छा था और सुवर्ण सिंह जी ने एक तीसरा भी कह दिया कि इतना है और जो मंदिर पड़े हैं जो तो ऐसी चीजें हैं वो भी उसके पे हम हिफाजत करने वाले हैं वो तीन चीज तो हम हर हालत में करने वाले हैं पीछे रहा जानमाल की रक्षा तो जानवाल की रक्षा के बारे में तो कौन कह सकता है आज जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है वो तो करे पुलिस है वो करें लेकिन अगर लोग सबके सब लूट मार शुरू कर लें तो सबको गोली उड़ा दें कि करें क्या तो उन्होंने कहा कि हम तो सब कोशिश तो करने वाले हैं वो भी क्योंकि हमारा धर्म है लेकिन हम लाचार होकर कबूल करेंगे कि हम हुकूमत तो हैं लेकिन यहाँ तक पहुँचे नहीं है हमारी आज़ादी लू है इसलिए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 इसमें तो काफ़ी समय जाना था और पीछे गुलमाल हो गई तो गुलमाल को शांत करने भी जाने वाला था पर इसमें से ये भी है कि हम हमेशा ऐसे रहे हैं कि हम अस्वस्थ हो जाते हैं गुस्सा कर लेते हैं पीछे आखिर में हम समझ जाते हैं ठंडे भी होते हैं ऐसा तो मैंने बहुत मीटिंगों में जब हम आज़ादी की लड़ाई करते थे तब भी देखा था तो लोग बस इश्ते ला जाते हैं और यहाँ तक आ जाती है नोबट के हाँ अभी तो सब सब मीटिंग को को को ख़त्म कर देंगे लेकिन आखिर में ख़त्म नहीं की ऐसा मैंने बहुत दफ़ा देखा है तो मैं तो समझ रहा था कि लोग आखिर में शांत होने वाले हैं पीछे है। जो उनके नुमाइंदे थे वो आए तो उनको काफ़ी कहना था उनके पास काफ़ी ये दुखी लोगों ने भी कहा था और वो आए तो मेरे पीछे आई मैंने घर थक आओ पीछे पीछे उनको मैंने मेरी गाड़ी में ले ली अगर न रहूँ और वहाँ बेच जाऊँ तो यहाँ तो मेरे उसको पहुँचना ही पहुँच नहीं सकता था तो मैंने उनको गाड़ी में ले ली है इसमें भी थोड़ा समय तो चला जाएगा ही ना मिनट का भी तो हिसाब करना पड़ता है जब वक्त पर पहुँचना है तो, तो उसको दे लिए तो आराम करना था, था। तो आराम छोड़ दिया आराम में क्या करूँ वहाँ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 जो चीज जिन लोगों के लिए भेजी गई है वही उनको मिलनी चाहिए पीछे कोई लोग मर भी जाते हैं मरे तो मरते तो हैं, तो दो मृत्यु हो गए अब उनके लिए लकड़ी चाहिए उन्होंने मुझको सुनाया कि लकड़ी मिली ही नहीं आखिर सारा दिन चला गया जिस जगह पे जाना चाहिए वो गए, वहाँ वो भाई साहब नहीं है कोई डॉक्टर महाशय है नाम भूल गया उनके हाथ में इंतज़ाम है तो पीछे उनको कहीं यहाँ नहीं है दूसरी जगह पे, दूसरी जगह पे गए वहाँ नहीं है तीसरी जगह पे नहीं है तो मैं तो शाम पड़ गई सात बजे तब पीछे दूसरे लोगों ने कहा कि वो नहीं आते हैं तो क्या हुआ हम हमको दे दें हमको अठ आठ आना देते दे हैं दे। लकड़ी का तो अठहना देकर पीछे दस रुपया हो पंद्रह रुपया हो कुछ भी हो लेकिन वो आदमी टकरा था उसने कहा कि मैं नहीं दूँगा मैं तो वहाँ से अगर मुझको नकली नहीं मिलते हैं तो मेरे नसीब तो मैं उन दोनों लाश को दफन करूँगा तो उसको दफन की हिंदू थे हिंदू कभी दफन नहीं करेगा वो तो अग्नि संस्कार ही करेगा लेकिन ऐसा किया तो उसने मुझको कहा उसको बड़ा दुख हुआ कि ऐसा क्यों होता है और क्यों होना चाहिए लेकिन उन्होंने कहा तो उसने कहा कि इस में तो कुछ हो तो मैंने कहा कि मुझको क्या आप कहते हैं लेकिन जिसका मेरे से हो सकता है इतना मैं तो कर लूँगा तो मैंने नाम ठाम भी दे दिए हैं और पीछे उसको सुना है